कृष्णा कृष्ण शिवाहा गिरी बिहारी देव की जय श्री चैतन्य चरतामृत ग्रंथि की जय श्री नय गौर हरिव श्री गोविंद जय जय गोपाल जय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 जय जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्रीरा रमण हरि गोविंद जय जय ृंदवन बिहारी लाल की जय ओम ओम नमो भगवते पुराण पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यमलगल वाग्म ममृतम जगत्पेवती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्ष्म श्रीकृष्णाख्यम परम धाम जगद्धाम हृदय से प्रेरणया प्रवर्ति तो हम बराकुपोपी तस्य हरे पदकमल श्री वंदे श्रीचैतन्यदेवस्थ वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरून् वैष्णवा श्री साग्र जा सह गण रघुनाथान्वित तम सजीव साइतम सवधूत परिजन सहितम् श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य श्रीकृष्ण चैतन्यदेव संकीर्त नहि आजा लंबितुजौ कनकावदीर्तन पितर कमलायता द्वजवर युगधर्मौ वंदे जगत्कुण नारायण नमस्कृत नरम चो नरोतम देवी सरस्वती व्या ततो जयमदी वाचाकल्पतुभ्य कृपा सिंधुभ्युच पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभु करुणाबुराशे हे रूप दुर्गत जनक दयावलोको हे भट्टुग्सुमते रघुनाथदासजीव मे कुत मंद मतेर्दया बुल शुन्दावन बिहारी जय परमंगल श्री चढ़तामृत सनातन गुरुस्वामी जी ने प्रेमावतार राधा कृष्ण मृतन श्री संपूर्ण सिद्धांत रस उनके रूप में भावोल्लास रति अर्थात मंजरी भाव की जो रति है उसका दान करने के लिए उस अनपित चरी भक्ति का दान करने के लिए अवतार धारण किया हुआ है गौरहरी के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में दालो। दालो। दालो। और श्री सनातन गोस्वामी पाठ महाप्रभु के नृत्य पर आप महाप्रभु से पूछ रहे हैं श्री तुम्हारे आपने पहले आत्मा रामाश्च आत्माश्च मुग्रंथाप्युर आहित की भक्ति इतम भूत गुणो हरि श्लोक की अठारह व्याख्याएं सारों भट्टाचार्य के आगे की थी आप उनको स्मरण आप मुझे कराएं उन व्याख्याओं का आपने जिस तरह से व्याख्या की उसको मैं श्रवण करना चाहता हूं श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि तुम्हारे संपर्क से ही सनातन जो मुझे स्मरण आ रहा है उसको मैं कह रहा हूं और कहते कहते अठारह की जगह चौसठ तरह से श्रीमंद महाप्रभु ने इसी श्लोक की व्याख्या की इसी प्रसंग में एक एक शब्द की जो व्याख्या है शब्द के शब्दार्थ उनके विषय में श्रीमंद महाप्रभु ने शुरू शुरू में कुछ इस तरह से व्याख्या की क्या आत्मा शब्द के सात अर्थ हैं कोई लोग ब्रह्म को आत्मा कहते हैं कोई शरीर मन देह को आत्मा कहते हैं कहीं कहीं मन को आत्मा कहते हैं कहीं प्रयत्न को आत्मा कहते हैं कहीं धैर्य माने धृत धैर्य या किसी वस्तु को सहन करना उसको आत्मा कहते हैं कहीं बुद्धि कहीं स्वभाव अर्थात इतनी चीजों को ही जो अपनी आत्मा समझते हैं कोई बुद्धि को आत्मा समझते हैं कोई धैर्य को आत्मा समझते हैं कोई प्रयत्न को आत्मा समझते हैं प्रयास को तो उस आत्मा में जो रमण करें उनका नाम हुआ आत्मा राम तो कोई शरीर को ही आत्मा समझते हैं ऐसे आत्मा राम भी आत्म प्रीति करते हैं ये कहने का तात्पर्य है या जो ब्रह्म को आत्मा समझते हैं ऐसे ज्ञानी भी आप में प्रीति करते हैं या जो शरीर को ही आत्मा समझ रहे हैं कि संसारी जन भी आप में प्रीति करते हैं आत्मा रामा अथवा अच्छा जो अपने पुरुषार्थ को ही आत्मा समझते हैं भाई काम करो यही तो आत्मा है आलस्य में मत बैठो तो यत्न को ही जो आत्मा समझते हैं ऐसे लोग भी आत्मा राम कहलाएंगे वे आत्मा राम भी आप में प्रीति करते हैं तो आप में शब्द के सात अर्थ हुए इसका मतलब है सात प्रकार के जन आप में प्रीति करने वाले हैं ब्रह्म को आत्मा समझने वाले आप में प्रीति करेंगे फिर शरीर को आत्मा समझने वाले जो भो, भोगी जन हैं संसारी जन वे भी आप में प्रीति करते हैं मन को आत्मा समझने वाले भी जन आप में प्रीति करते हैं प्रयत्न माने पुरुषार्थ को ही आत्मा जो मानते हैं ऐसे आत्मा रामजन वे भी आप में प्रीति करते हैं धैर्य को भी आत्मा मानने वाले वे भी आप में प्रीति करते हैं बुद्धि और स्वभाव इनको भी आत्मा मानने वाले आप में प्रीति करते हैं अब संस्कृत में एक समास होता है उसको कहते हैं चार थे द्वंद समास और के अर्थ में द्वंद्व समास होता है उस द्वंद समास में जब समास किया जाता है तो बीच की जो विभक्ति है उन सबों को हटा करके आखिर वाला जो शब्द है उस आखिरी शब्द में बहुवचन का प्रयोग कर दिया जाता है आत्मा रामा हा बहुवचन का जो प्रयोग है वो यहां पर एक समास होता है उसका नाम है एक शेष द्वंद एक शेष द्वंद उसे कहते हैं जहां पर कई चीजें हैं परंतु तो एक ही उसमें बचता है जैसे हंसश हंसी फिर कह दिया जाएगा हंसौ तो हंसी शब्द का प्रयोग नहीं किया केवल हंसी शब्द का प्रयोग किया जाएगा परंतु हंसों कहने पर हंस और हंस हंसी दोनों आ जाते हैं जैसे दंपति कहने पर माता और पिता दोनों आ जाएंगे पितरों कहने पर माता पिता दोनों आ जाएंगे दंपति कहने पर पत्नी और पति दोनों आ जाएंगे दंपति परंतु द्विवचन का प्रयोग हो जाता है तो इसको कहते हैं जहां पर हंसौ हंसी चौ हंसी च हंसच तो हंसी शब्द का प्रयोग नहीं होगा हंसों कहने से विवचन का प्रयोग करने से ही जोड़ा आ जाएगा दंपति कहने से अपने आप जोड़ आ जाएगा ऐसे ही आत्मा नाम शब्द का यदि चार थे द्वंद चके अर्च्य माने और और के अर्थ में यदि द्वंद्व समास किया जाए तो अंत में जो व्यक्ति ब्रह्म को आत्मा मानता है उसका एक नाम हुआ आत्मा राम फिर एक दूसरा व्यक्ति हुआ जो देव को आत्मा मानता है उसका भी नाम हुआ आत्मा राम फिर मन को जो आत्मा मानता है उसका नाम भी हुआ आत्मा राम तो समास करने के लिए जब बैठेंगे ऐसे सात लोग हैं आत्मा शब्द के सात अर्थ दिखाए तो सात लोग आत्माराम होंगे तो सात बार आत्मा राम जी बोले आत्मा रामच आत्मा रामेश्चो आत्मा रामेश्चो ऐसे सात बार बोलोगे और फिर इनका जब समास करोगे तो जैसे हंसश्चो हंसी चौ बन जाएगा ऐसे ही यहां पर आत्मा रामेश्च आत्मा रामेश्वर आत्मा रामेश्व आत्मा रामेश्वर कहा अंत में बन जाएगा आत्मा राम तो आत्मा रामाश्चर् मुनयोग जो आत्मा राम रामगण है और आत्मा राम करने में सात कैटेगरी के, के जो लोग हैं वे सब आप में प्रीति करते हैं मोटे तौर पर समझने का सीधा सीधा अर्थ ये हुआ इसको समझने का कि चाहे संसारी हो चाहे योगी हो चाहे ज्ञानी हो चाहे श्री कृष्ण को ही अपनी आत्मा समझने वाला प्रेमी हो सभी लोग यदि एक शब्द में रूप किया जाए तो उसको कहना पड़ेगा आत्मा रामा आत्मा राम और आत्मा रामा आत्मा रामा कहने में सारे के सारे जो जन हैं उन सबों का पूरा ग्रुप आ जाएगा सात प्रकार के जनों का एक जो ग्रुप आएगा एक जो संघ बनेगा उस संघ को आत्मा रामा कहा जाएगा तो आत्मा रामा ऐसे जो आत्मा रामगण है वे भी कुर्वंती अहितुकी की भक्ति आप में अपूर्व प्रीति करते हैं हरि श्री हरि ऐसे हैं अब यहां पर एक शब्द रह गया था कल कल की व्याख्या में ऐसे इस तरह से पूरे एक एक शब्द का अर्थ अलग अलग बताया और उनको मिला देंगे तो मिलाकर के इस तरह से चौसठ अर्थों हो जाएंगे इसी तरह से मिलाकर के चौसठ अर्थों हो जाएंगे तो यहां पर अभी हरी शब्द की पहले व्याख्या चल रही है आत्मा रामाष्ट्र मुनियों माने कई प्रकार को कई जो जन हैं चाहे वे संसारी हैं चाहे वे योगी हैं चाहे वे ज्ञानी हैं चाहे वे सिद्ध हैं चाहे वे भक्त हैं सभी प्रकार के जो जन हैं चाहे वे तार्किक हैं वे भी अंत में आप में ही प्रीति करते हैं श्री कृष्ण ऐसे हैं कि सबके मन को हरण कर लेते हैं इतम भूत गुण हरी श्री हरि ऐसे हैं। इतम भूत गुण का तात्पर्य है भगवान का ऐसा स्वभाव है कि वे सबके चित्त को हरण कर लेते हैं व्यवहार में भी देखने में आता है संसारी लोग संसार में पड़े हैं परंतु तो कृष्ण लीला सुनने में सबको आनंद आता है क्योंकि जैसे हमारा बालक खेलता है ऐसे ही कृष्ण लीला कर कृष्ण नी की लीला होती है बाल लीला इसलिए सबको आकर्षित तो गृहस्थी संसारी भी कृष्ण लीला के प्रति आकर्षित हो जाता है छोटा सा बालक वो भी जो सिद्धांत विद्धांत कुछ नहीं जानता है परंतु तो वो भी कृष्णलीला बड़े चाप से सुनता है कहानी की धने से बड़े चाप से सुनता है और ज्ञानी भी सुनते हैं और मुक्त भी सुनते हैं और भक्त भी सुनते हैं तो कृष्ण के गुण ऐसे हैं कि सारे प्रकार के आत्मा राम कोई, को कोई देह को आत्मा मान रहा है कोई चैतन्य को आत्मा मान रहा है कोई ब्र्व को आत्मा मान रहा है कोई धन को आत्मा मान रहा है कोई मन को कोई यत्न को आत्मा मान रहा है परंतु सभी लोग कृष्ण कथा इतनी मीठी है कि वे कृष्ण कथा को श्रवण करते हैं तो आत्मा शब्द के यो तो कोश में कम से कम साठ अर्थ होंगे परंतु तो उनमें सात अर्थ प्रधान हैं। सात में भी मोटे तौर पर हम कहें तो चार अर्थ प्रधान है कोई शरीर को आत्मा मानने वाला कोई जीवात्मा को आत्मा मानने वाला कोई परमात्मा को आत्मा मानने वाला और कोई ब्रह्म को आत्मा मानने वाला एक पांच मठिन लो कोई कृष्ण को आत्मा मानने वाला अब इन सबको यदि मिलाया जाए तो जैसे तीन राम हुए एक राम है दर्शस्थ राम दासरथी राम दूसरे राम हुए बलराम और एक तीसरे राम हुए उनका नाम है परशुराम अब तीनों रामों को एक साथ प्रयोग करना हो दशरथ नंदी नंदन राम बलराम और परुश ये तीनों कहिए एक जगह प्रयोग करने हो एक बाकी में प्रयोग करने हो तो प्रयोग क्या कर दिया जाएगा बोले रामेश्वर रामेश्वर रामेश्वर एक जगह कहती दिएगा रामा हां। हो गया रामा कहने से तीनों राम आ जाएंगे ऐसे आत्मा रामा कहने से सातों प्रकार के जो आत्मा राम है वे सब के सब आ जाएंगे और कृष्ण की महिमा ऐसी है कि कृष्ण गुणों हरी ही वे स्वरूप ऐसे हैं जो कि सब के चित्त को आकर्षित कर लेते हैं वे हरि हैं और हरि शब्द जो है हरि शब्द के तो अनेक अर्थ हैं परंतु तो हरि शब्द के दो अर्थ हम प्रदान करके मानेंगे तो हरि शब्द के अनेक अर्थ हो जाएंगे हरि माने शेर और हरि हरिमाने बंदर और माने हरण करने वाला न जाने क्या क्या हरि माने भौरा हरि शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं जो भी हरण करे उसका नाम हरि और भोरा जो है वो शहद का हरण करता है इसलिए भोरे का नाम भी हरि है सदा हृदय कंदरे स्फोत वह शचिन हरि प्रोट सुंदरा वहां पर हरिशब्दिव शेर के अर्थ में आ गया तो हरि माने जो अपने भाग को बलबस ले जाए उसका नाम हरि तो शेर भी हरि है बंदर तो हरि यही है चश्मा भी उतार के ले जाए तो उस, उसका नाम भी हरि है तो हरि तो सभी हैं ऐसे ही तो हरि शब्द का एक अर्थ हुआ हरण करने वाला और यहां पर मुख्य रूप मुख से दो हरण करने दो वस्तुओं का हरण करना यह मुख्य वस्तु है एक तो अमंगल का हरण करने वाला और दूसरा प्रेम प्रदान करके मन को करने वाला दो अर्थ ही मानेंगे पाप का हरण करने वाला और मन को जो चौवाले ये दो अर्थ प्रधान है नहीं तो हरि तो अनेक अनेक अर्थ है तो हरि श्री हरि ऐसे गुणों से वाले हैं उनका स्वाभाविक ऐसा गुण है कि वे अमंगल का हरण करते हैं और मन का हरण कर लेते हैं चुंबाली इसमें प्यार है हरि शब्दे नाना अर्थ शब्द के अनेक अर्थ हैं दुई मुख्यतम इनमें दो अर्थ मुख्यतम हैं। पहला अर्थ कौन सा है सर्व अमंगल हरे संपूर्ण पापों को वे दूर करने वाले हैं और दूसरा अर्थ है प्रेम दिया हरे मन प्रेम दे करके भक्ति के चित्त को वे हरण कर लेते ये हरि शब्द के दो अर्थ पाप का हरण करने वाले और चित्त को चुराने वाले दो अर्थ हो गए इन सबका ये छे तेछे यो कोई करो स्मरण किसी भी तरह से जैसे तैसे जो कोई भी श्रद्धा से अश्रद्धा से आलस अनख अश्धा किसी भी तरह से यदि ठाकुर का स्मरण करे तो वे हरि ही हैं और वे चार प्रकार के सारे पापों को हरण कर लेने वाले हैं जैसा कि श्री शास्त्रों में यह कहा गया यथाग्नि सुसमृा सुसमृद्धार्ची करो तेधांश भस्म सा तथा मध विषया भक्ति ही उद्धव एनांश कृष्ण जैसे सुमार धक धक करती हुई खूब जलती हुई अग्नि करोती एधान से भस्मसात वह से माने ईंधन को भस्मसात कर देती है ईंधन को जला देती है इसी प्रकार मेरे प्रति लगी हुई भक्ति तथा मदविषा भक्ति भगवान की जो भक्ति है वह उद्धव एधान से एनान से कृष्ण साहब वह वह पाप उनको कृष्ण सहामा पूरी तरह से जला देती है तो जैसे अग्नि ईधन को जला देती है इसी प्रकार भक्ति भी सारे पापों को जला देती है जितने भी भीना कहकर के संचित क्रियामाण और प्रारब्ध भगवान का नाम तीनों प्रकार के जो पाप है उनको जला देता है परंतु प्रारब्ध नामक जो पाप है उसका आभास रह जाता है पाप तो नष्ट हो जाता है परंतु पाप का कुछ आभास नष्ट रह जाता है चाहे तो उसको भी जला सकती है उसकी असमर्थता नहीं है परंतु तो भक्ति की महिमा को बनाए रखने के लिए भगवान नामाभास लेने वाले व्यक्ति के दो पापों को तो तुरंत जला देते संचित और क्रियामा दो पाप तो समाप्त हो जाते हैं संचित कर्म कैसे हैं संचित कर्म है जैसे तरकस में रखा हुआ तीर उसको कहेंगे संचित माने उसने अभी फल देना प्रारंभ नहीं किया है हमने पाप कर तो लिए परंतु तो पाप का फल मिलना प्रारंभ नहीं हुआ है उसको हम कहेंगे संचय क्रियमा का तात्पर्य है जैसे तरकस से निकाल करके धनुष के ऊपर चढ़ाया हुआ तीर परंतु तो अभी छूटा नहीं है बंदूक की गोली लोड हो गई है बंदूक में ट्रेवर भी दबा लिया है परंतु तो अभी पूरा दबा नहीं है ट्रैगर के ऊपर उंगली आ गई है पंत पूरा ट्रेगर दबा नहीं तो वो है क्रियमाण जो फल देने के लिए उन्मुख है कौन है, बोलो जो धन बाण छूट गया है उसका नाम है परार्ध तो संचित क्रियमाण और प्रार्ध तीन प्रकार के पाप हुए तो संचित और क्रियमाण इनको तो भगवत नाम व तुरंत ही दूर कर देता है परंतु प्रारब्ध उनको भी नष्ट कर देता है परंतु प्रार्ध का आभास बना देता है क्योंकि प्रारंभ से हमको मिला हुआ है यह शरीर में जो कुछ भी पाप पुण्य किए होंगे उनके कारण यह शरीर मिला हुआ है अब यदि प्रारब्ध नष्ट हो जाएंगे तो तुरंत ही शरीर गिर जाना चाहिए मृत्यु हो जानी चाहिए परंतु ऐसा होता नहीं है नाम लेने पर भी मृत्यु नहीं होती हो नहीं रही है इसका मतलब है कि प्राब्द अभी बनाए रखते हैं ठाकुर क्योंकि यदि शरीर गिर जाएगा तो भजन की महिमा भजन का आनंद जीव को नहीं आ पाएगा इससे संचित तो समाप्त हो जाते हैं प्राब्द कर्म चाहे तो ठाकुर समाप्त कर सकते हैं परंतु तो वे करते नहीं हैं जिससे कि कर्म मार्ग की महिमा बनी रहे नहीं तो कर्म मार्ग की महिमा समाप्त हो जाएगी फिर तो सब समझे खूब पाप करेंगे एक बार राम राम कह लेंगे बस खत्म ऐसा हो जाएगा नाम के बल पर पाप करने लग जाएंगे लोग बात इसलिए कर्म की महिमा को बनाए रखने के लिए भगवान तुरंत ही प्रार्ध नष्ट नहीं करते हैं प्रार्ध का आभास बनाए रखते हैं और उस प्रार्ध के आभास बनाए रखने से दो लाभ होते हैं एक तो व्यक्ति पाप से डरता है कि भाई पाप करूंगा मुझे डर दंड मिलेगा भोगना पड़ेगा और दूसरा भजन के आनंद की उसको प्राप्ति होगी इसलिए अजामिल के पापों की निवृत्ति हो गई परंतु तो फिर भी अजामिल को श्री विष्णु के दूत अपने साथ में नहीं ले गए ठाकुर जी के दूत नारायण के दूत अपने साथ में नहीं ले गए उसको यहीं छोड़ गए जिससे के आगे वह भजनानंद करे भजनानंद को प्राप्त करे और जब भजन करता है वो तब नाम का निरंतर जप करने पर तब उसे प्रेम की प्राप्ति होती है तब उसे महाआनंद की प्राप्ति होती है इसे प्राधाभास कहीं बना रहता है तो इतम भूतगणों हरि तो उद्धव एनांसी कृष्ण शाह कृष्ण सा के दिखाया था पूरी तरह से परंत फिर भी कभी आवाज बना रहता है परंतु तो ऐसा नहीं है कि करते नहीं है चाहे तो कर भी सकते हैं जैसे संदीपनी ऋषि का पुत्र अपने प्रारभ को कहीं भोग रहा था यमधर्मराज की संयमनी पुरी में परतु श्री कृष्ण गए वहां पर उसके प्राप्त अभी पूरे नहीं हुए हैं संयमनी में हैं परंतु वहां से उसको ले आए और उसके प्राप्तों की हो नाश कर दिया तो चाहे तो नष्ट कर सकते हैं चाहे तो भक्ति की महिमा को स्थापित करने के लिए तुरंत तो नष्ट तो न करें उसे भजन करा करके भजनानंद की प्राप्ति कराएं और जगत को भी ये दिखाए कि भाई सत्कर्म करना पाप कर्म करोगे तो नरक की प्राप्ति होगी ये कर्म मार्ग की मीमांसा की महिमा को स्थापित करने के लिए भगवान पापों को तुरंत नष्ट नहीं करते हैं तबे करे भक्ति बाधक कर्म विद्याद्य फल प्रेमा करे प्रकाश भगवान संचित क्रियमाण और बासना की बासना ये चारों प्रकार के कर्मों का नाश कर सकते हैं बासना किसको कहते हैं हिंग की डिबिया से हिंग निकाल ली परंतु उसमें अभी सुगंध है कोई भी चीज रखोगे उसमें बास आ जाएगी हिंग की बास आ जाएगी तो ये चारों प्रकार के कर्म जो हैं उनको भगवान भक्ति इनको नष्ट कर देती है तो तवे करे भक्ति कर्म अविद्या नाश भक्ति के बाधक जो कर्म और अविद्याएं हैं उनका भगवान नाश कर देते हैं और श्रवण आदि के फल के रूप में फिर प्रेम का प्रकाशन करते हैं जब व्यक्ति श्रवण करता है तो श्रवण के फल के रूप में उसे प्रेम की प्राप्ति होती है निज गुणे तावे हरे देहिंद्री मन छे कृपाल कृष्ण ए छे पाल इसके बाद में श्री कृष्ण तब निज गुण कृष्ण का जो आत्मा राम गण आकर्षी जो गुण है सर्वाकर्षी आकर्षण का जो गुण है उस गुण से हरि उस भक्त के देह इंद्री मन इनको हरण कर लेते हैं इससे उनका नाम होता है अर्थात जैसा नाम वैसा ही गुण उनके नाम और गुण एक से जैसा नाम है वैसे ही उनका गुण प्रकट हो जाता है तो अपने गुणों के कारण देव इंद्रिय मन इनका वे हरण कर लेते हैं ऐसे कृपालु श्री कृष्ण है और ऐसे उनके हरि गुण है हरिमन माने हरण करने वाले उनके गुण हैं चार पुरुषार्थ क्षणाए गुण हरे सभा मन श्री कृष्ण के गुण ऐसे हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को छोड़ करके वह संसारी पापी संसारी ज्ञानी और मुक्त सबके चित्त को हरण कर लेते हैं सबके चित्त को भी हरण करने वाले हैं हरि शब्द का ये मुख्य अर्थ है तो हरि शब्द का मुख्य अर्थ हुआ जो पाप का हरण करे और प्रेम का मन का हरण करे प्रेम दान करके मन का हरण ये हरि शब्द का मुख्य अर्थ हुआ आप अप शब्द जो है उसका अर्थ कर रहे हैं अपी शब्द और चौ और अपी आत्मा रामाश चब्द और आया है आत्मा रामाष्ट निर्गुण था अपि और अपि शब्द भी आया है अपि इन दोनों शब्दों का अभ्य शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं किसी भी भाषा के चार शब्द होते हैं शब्दों को सभी शब्दों को हम चार भागों में बांट सकते हैं नाम आक्षात उपसर्ग और निपात ये चार में पूरी भाषा आ जाती नाम किसे कहते हैं बोले किसी क्रिया की जहां पर पूर्ति हो जाती है कार्य के कहता है कि उसका नाम नाम है जैसे चूल्हे के ऊपर हमने आग जलाई बटलोई रखी उसमें दूध डाला चावल डाला जब चावल पक गए खीर हो गई तब उठा करके बटलोई को कढ़िया को नीचे रखा तो आग जलाने से लेकर के और चावल के पकने तक की सीजने तक की जो क्रिया है उसका नाम होगा पाचन वह क्रिया और जब चावल सिद्ध हो गए तो उसका नाम होगा पक्ति पक्ति है नाउन पाचन यह है आक्षात तो नाम आक्षात तो आक्षात और नाम में अंतर यही है कि आक्षात वह कहीं प्रोसेस है और नाम उसकी सिद्धि है तो चन पक्ति ज्ञान और विद्या या ज्ञप्ति, ज्ञप्ति है नाउन ज्ञप्ति है संज्ञा और किसी चीज को पढ़ना समझना ये हो गया उसकी प्रक्रिया तो यास्क जो निरुक्तकार हैं उनका ये कहना है कि प्रायः जितने भी शब्द हैं यदि थोड़ा सा गड़बड़ भी है उनका नियम पूरा माना नहीं जा सकता है परंतु तो उनका एक सामान्य नियम है जो कि अधिकांश में ग्रह ग्रहण करने योग्य है कि जितनी भी वस्तुएं बनी है बेसब कहीं ना कहीं क्रिया से बनी है रूट रूटवर्ण से सारे शब्द बने हैं ये नोक्त काल का एक सिद्धांत है नोक्त का ये सिद्धांत ही है कि जितनी भी शब्द है वे सारे शब्द कहीं ना कहीं किसी क्रिया से ही बने हैं जैसे पक्ति भुक्ति ये सब क्रिया शब्द है क्रिया से बनने वाले नाम शब्द हैं शब्द हैं। तो नाम और आक्षात आक्षात को कहते हैं रूटवर्ग जिसमें अभी विभक्ति नहीं लगी है परंतु कोई क्रिया है उसको हम रूटवर्ग कहेंगे तो रूट रूटवर्ण जो है उनको कहेंगे आक्षात आख्षा, आक्षात में यदि कहीं हम तीन विभक्ति लगा दें गति दम धातु है और उसमें लगा दें तो गच्छती बन जाएगा जाता है तो ता है ये लगा दें तो उसकी एक क्रिया बन जाएगी तो व्याकरण विशेष रूप से स्थापन करता है किसी शब्द में जब प्रत्यय लग जाता है तो प्रकृति और प्रत्यय के संबंध को स्थापित करने वाली जो वस्तु है उसका नाम तो है उस विद्या विधा का नाम तो है उस विद्या का नाम उस विधा उस तरीके का नाम उसको तो हम कहेंगे व्याकरण परंतु तो जो शुद्ध स्वरूप है वो जो प्राप्त होता है उसका नाम है नाम और नाम की व्याख्या विशेष रूप से करता है निरुक्त शास्त्र तो निरुक्त शास्त्र एटोमोलॉजी को बताता है कोई भी शब्द कैसे बना उससे क्या बना राम शब्द बना कैसे बना बोले रमनते योगिनो अस्मते राम जहां पर योगी गण रमण करें इसलिए उनका नाम राम हुआ करशति ये कृष्ण जो आकर्षित करे उसका नाम कृष्ण हुआ तो प्राय जितने भी नाउन हैं जितने भी संज्ञा शब्द हैं वे संज्ञा शब्द बने सब किसी क्रिया से ही हैं पंत क्रिया का जब सिद्ध स्वरूप सामने आता है पचन का सिद्ध स्वरूप जैसे पक्ति है जैसे रमण का सिद्ध स्वरूप राम है जैसे आकर्षण का सिद्ध स्वरूप श्री कृष्ण है तो उनके द्वारा नाम बने हैं जितने भी नाम तो व्याकरण का एक भाग हुआ नाम दूसरा हुआ आक्षात आक्षात माने रूट वर्ग मूल शब्द नामाक्षात अब उपसर्ग उपसर्ग भी बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है व्याकरण उपसर्ग के द्वारा किसी भी शब्द के अर्थ को बलपूर्वक कहीं दूसरी जगह ले जाया जा सकता है जैसे आहार विहार संहार उपहार तो जरा सा कोई शब्द लगा दिया उनका अर्थ बदल जाएगा आ लगा दिया हार शब्द है और उसमें आ लगा दिया तो हो जाएगा आहार और वी लगा दिया तो बिहार अर्थ ही बदल गया सम लगा दिया तो समहार उप लगा दिया तो उपहार भेंट कर दी तो उपसर्गेण भातोर्थ हो बलात्न्यत्र नियत उपसर्ग के द्वारा धातु का अर्थ रूट रूटवर्ग का अर्थ बल पूर्वक दूसरी जगह खींच करके ले जाया जाता है तो शब्द का भाषा का तीसरा जो अंश हुआ वो भाषा का तीसरा पक्ष हुआ तीसरा अंश हुआ घटक हुआ वह घटक है उपसर्ग और चौथा जो शब्द है किसी भी भाषा का वो है निपात निपात कहते हैं कंजेंशन जहां पर दो वस्तुओं को कहीं सम्मिलित किया जाए या दो वस्तुओं के बीच में जहां कोई संबंध स्थापित करने का प्रयास हो उसका नाम है निपात जैसे और अथवा किंतु अतः ही इन सब शब्दों का जो हम प्रयोग करते हैं यही है निपात और निपात का तात्पर्य है कि जहां दो वाक्यों को या दो शब्दों को कहीं परस्पर जोड़ा जाए उसका नाम है निपात तो जितने भी भाषा है उस सारे भाषा के संपूर्ण शब्दों को चार भागों में हम बांट सकते हैं ऐसा समझना कि मैं भाषा पढ़ाने के लिए बैठ गया <laughs> प्रसंगानुसार जो प्रसंग है उसको क्यों समझाने के लिए ये ऐसा निवेदन मात्र कर रहा हूं यहाँ पर श्री कविराज गोस्वामी भी, भी जो निरूपण कर रहे हैं वो उसी प्रसंग में कर रहे हैं कि श्री इस श्लोक की व्याख्या में शिव महाप्रभु कह रहे हैं कि किसी भी भाषा के चार पक्ष होते हैं एक है क्रिया का सिद्ध स्वरूप जिसको हम नाम कहते हैं दूसरा है क्रिया की प्रक्रिया का स्वरूप जिसको हम कहीं आक्षात कहते हैं या वर्व कहते हैं रूट रूप वर्म कहते हैं क्रिया कहते हैं तीसरा है उपसर्ग उपसर्ग के द्वारा किसी भी शब्द के अर्थ को कहीं पूरी तरह से बदल दिया जाता है शब्द का अर्थ पूरी तरह से बदल बदल जाता है जैसे समाहार, आदि उसे शब्दों के अर्थ को बदल दिया जाता है और निपात का तात्पर्य है कि दो शब्दों के बीच में या दो वाक्यों के बीच में जहां पर कहीं कोई संबंध स्थापित किया जाए कंजंक्शन के रूप में जहां पर दो वाक्यों को मिलाया जाता है जैसे राम गया और वहां उन्होंने शबरी का उद्धार किया तो और बीच में लगा करके दो वाक्यों को कहा कहीं मिलाया गया तो यहां पर यही कह रहे हैं विश्व प्रकाश में च बहुत सारे अर्थ दिए हुए तो आत्मा रामच ये चकार के बहुत से अर्थ दे रहे हैं च चंदोन्य समुच्चय यत्नातरे तथा पाद पूर्णे अपनी अवधारणे के अनेक अनेक अर्थ हैं सात अर्थ चकार के बताए गए तो उस सात अर्थों में यहां पर कह रहे हैं अंगवाचय अंगवाचय का मतलब है कि चकार के द्वारा किसी वस्तु की प्रधानता दिखाई जाए अंगवाचय माने प्रधानता वहां मुनिजन सूर्य से प्रश्न कर रहे हैं उनमें शौनको वाचो तत्च शौनको वाचो तो चकार के द्वारा जैसे उन चौरासी जो ऋषि हैं चौरासी हजार ऋषि उनके बीच में शौनक ऋषि प्रधान वे कह रहे है। तो किसी के साथ में लगा दें ये ये ये और ये ये ये, ये, ये और शौनक वहां बोले तो जहां चल लगा दिया जाता है वहां पर अंदवाचा वहां पर प्रधानता की कही स्थापना होती है अंदवाचार बहुत सारी चीज है ये है ये है ये है वहां पर आ, दाल भी था भात भी था शाग भी थे चटनी भी थी और रसगुल्ले भी थे तो चल लगा करके किसी चीज की प्रधानता और सब चीजों को कहीं जोड़ने का प्रयास भी किया जाता है तो समाह समाह माने समूह समूह के अर्थ में भी चकार का प्रयोग होता है अन्यो अर्थ कभी तुलना में राम और श्याम ये दो तो तुलना में भी चकार का प्रयोग किया जा सकता है समुच्चय समुच्च कह करके कुछ कह दिया कुछ छूट गया है जो छूट गया है उसको भी इत्यादि इत्यादि कह के एटसेट्रा कहकर के जैसे उसका प्रयोग कर दिया जाए तो समुच्चय में माने समूह में च कहकर के समूह में कुछ को गिनाया और च कह करके और कहकर के समुच्चय को प्रकट किया गया कोई अन्य प्रयत्न में पाद पूर्ति के अर्थ में भी चकार का प्रयोग होता है छंद में पाद पूर्ति जो है छंद की मात्राएं तो पूरी होनी चाहिए उसको हम कहीं नहीं बदल सकते हैं छंद शास्त्र का एक नियम है कि अपे मासम मशम को रिया छंद भंगम नकारियत मास को मश बना दो भंग अपे मासम मासम को रियात छंद टूट गया वो जो दृष्टान्त है वही जो परिभाषा है वही ही दृष्टांत है संस्कृत की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि संस्कृत में परिभाषा और दृष्टांत दोनों एक में दो परिभाषा ही अपने आप में बन जाती है तो आप को रिया, माश को माश बना दो तो को मत करो नहीं टूटना चाहिए तो यहाँ पर पादपूर्ति के लिए कहीं पादपूर्ति होगी हो छंद पूरा नहीं हो रहा है तो पीछे जोड़ करके पादपूर्ति भी कर दी जाएगी तो इतने अर्थों में यहां आता है तो यहाँ पर आत्मा रामाश्च मुन हो ये चकार के द्वारा इतने सारे अर्थ ये भी चकार के द्वारा कहीं जोड़े जा सकते हैं सात अर्थ चकार के जो हैं है समाहार समाह समुच्चय यत्नातर और पादपूर्ति और अवधारण माने किसी चीज को हाईलाइट करने के लिए जैसे हाईलाइट पेन से उसके ऊपर खींच दिया जाए तो वो चमकने लगता है हरे रंग की एक लाइन खींच दी जाए तो जैसे हाईलाइट से वो उतना सा अक्षर चमक जाएगा ऐसे ही चकार अवधारण के अर्थ में भी किसी वस्तु के अर्थ को कहीं प्रकट करने के अर्थ में भी आता है तो महाप्रभु कह रहे हैं यदि इतनी दृष्टि से किसी शब्द के अर्थ को इतनी दृष्टि को अपनाया जाए तो यहां पर सात अर्थ तो इससे ही हो जाएंगे आत्मा रामाश आत्मा राम के सात अर्थ है चकार के द्वारा कही ये और ये इनमें ये प्रधान है इनकी अपेक्षा ये प्रधान है इन सबको ग्रहण कर लिया कुछ छूटे हुए हैं कि वो साथ ही नहीं आठवा नौवा भी कोई है तो उसको भी संहार करके शांतरे कोई दूसरा एक अर्थ दूसरे में दूसरे का अर्थ पहले में इस तरह से लाकर के भी आत्मा शब्द के कई अर्थ इंटरचेंज करके एक दूसरे में मिलाकर के भी उन अर्थों को किया जा सकता है पादपूर्ति और अवधारण इनके अर्थ में भी चकार को प्रयोग किया जा सकता है तो चकार की व्याख्या हो गई अब एक शब्द रह गया अपी उसकी भी व्याख्या करते हैं श्रीमद महाप्रभु कहा कि अपसंभावना प्रश्न शंका गर् समुच्च तथा युक्त पदार्थेशु, कामाचार क्रियासु चपी अपना संभावना, संभावना के अर्थ में प्रश्न के अर्थ में शंका गरहा समुच्च युक्त पदार्थ माने ये क्या उपयुक्त है और कामाचार क्रियाशील माने मनमानी क्रिया इनके अर्थ में भी यह प्रयोग किया जा सकता है और व्याख्या करने में श्री जीव गोस्वामी जी ने विष्णा चकुवर्ती जी ने शिवस्वामी ने अपि शब्द के ये खूब अर्थ किए जैसे दृष्टान्त मात्र दे रहे हैं वेदगीत में पहला ही श्लोक है कि इस बंशी ने कौन सा ऐसा पुण्य किया जिसे दामोदराधर सुधाम अरे बंशी तूने कौन सा ऐसा तप किया अब किम या अपि एक अर्थ है अब किम शब्द के कितनी तरह से अर्थ किए किम संभावना जरूर इस वंशी ने कोई पूर्व जन्म में तप किया होगा लो किम का अर्थ हो गया या किम शब्द हो गया? किम का अर्थ हो किम शब्द जो है वो आक्षेप बितर का आभास गोचर सब अर्थों में प्रलुप्त हो जाए और उसी तरह से व्याख्या कर रहे हैं किमते तपो अली पृथ्वी तू ऐसा अरे भैशी तूने ऐसा कौन सा तप किया जो गोविंद के चरण तेरे ऊपर अंकित हुए तो यहां पर ये बहुत सारे जो अर्थ हैं वो बहुत सारे अर्थ अर्थ जैसे लग जाएंगे। तो आपे संभावना अपि शब्द संभावना के अर्थ में प्रश्न संदा दरा इनके अर्थों में लग जाती अब एक एक शब्द का एकादश पद अर्थ निर्णय ये हमने ग्यारह जो पद थे इनके अर्थों का निर्णय किया अब अब श्लोक अर्थ पर ही यहां पर लगा है इनको यथाश योग्य लगा करके अब इनके अर्थ कर रहे हैं जैसे आत्मा रामचनिओ निर्गंथा आपके उत्तर में कुरवंती अहित भक्तिम भूत गुणोहरी इसमें आत्मा शब्द का सबसे पहले अर्थ ले रहे हैं ब्रह्म अब ब्रह्म शब्द की आधार पर व्याख्या कर रहे हैं कि ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है ब्रह्म शब्द अर्थ तत्व सर्व बृहत्तम जो तत्व हो और सबसे बड़ा हो उसका नाम ब्रह्मा ब्रह्म हाँ। ब्रहत्वाद ब्रह्म ब्रह्मणा ब्रह्म जो व्यापक होकर के विराजमान हो उसका नाम ब्रह्म है ऐसे ब्रह्म को आत्मा समझने वाले ब्रह्म का आराधन करने वाले सनकाजिक ज्ञानी जन भी कृष्ण में अत्यंत अत्यंत प्रीति करते है तो ब्रह्म शब्द का अर्थ हुआ तत्व तत्व किसको कहेंगे बोलो जिसको कोई पैदा करने वाला न हो वो तो सबको पैदा करे परंतु उसको पैदा करने वाला कोई नहीं स्वयं सिद्ध भेद शून्य जो पदार्थ है उसका नाम है तत्व तत्व की व्याख्या तत्व की परिभाषा क्या होगी डेफिनेशन क्या होगी तत्व की तत्व की व्याख्या होगी परिभाषा होगी स्वयं सिद्ध भेद शून्य इजिकल टू तो तत्व जो स्वयं सिद्ध हो माने वो तो सबको पैदा करे परंतु उसको पैदा करने वाला कोई नहीं और भेद शून्य का मतलब है वो इतना व्यापक है कि इसमें स्वजातीय विजातीय और स्वागत ये तीन प्रकार के भेद नहीं है स्वजातीय भेद कैसे कहेंगे जैसे गाय गाय का भेद पंत ब्रह्म की जाति हो ही नहीं सकती है ब्रह्म एक है इसलिए ब्रह्म में सजाति भेद नहीं हो सकता है जाति बनने के लिए कम से कम दो इंडिविजुअल्स चाहिए दो यूनिट चाहिए तब जाति बनेगी अकेला है तो उसकी जाति नहीं हो सकती तो उसमें सजाति भेद नहीं है गाय गाय का जैसे भेद है तो गाय की जाति हुई दो गायें हैं तो उनको हम कह देंगे गाय जाति एक गाय है तो जाति थोड़ी होगी वो तो आपके अकेला यूनिक है वो तो अकेलाई है उसकी जाति नहीं होगी वो तो जाति रहित कहलाएगा तो ब्रह्म की जाति नहीं है इसलिए वह सजाति भेद शून्य है ब्रह्म जैसा दूसरा ब्रह्म नहीं है अब ब्रह्म से भिन्न कोई दूसरा ब्रह्म नहीं है गाय का घोड़े के साथ में भेद गौ और अश्व का जो भेद है इसको हम कहेंगे विजाति भेद पर तो ब्रह्म से भिन्न कोई वस्तु को तो है ही नहीं सब ब्रह्म में विराजमान है इसलिए ब्रह्म में विजाति भेद भी नहीं है तो ब्रह्म में विजाति भेद भी नहीं है क्योंकि सब चीज ब्रह्म में विराजमान है तो ब्रह्म में न स्वजाति भेद हुआ न विजाति भेद हुआ तो भाई स्वगत भेद तो मांगना पड़ेगा ठाकुर का ये चरण है ये हाथ है ये मुखार है ये भूं है ये नयन है ये भेद तो मानना पड़ेगा ठीक तो है इस भेद को मानते लीला के लिए ये भेद मानते हैं परंतु तो इसको भी सीमित मत मानना इस भेद को भी हम पूरी तरह से नहीं मानेंगे शर्त लगा के कंडीशनल इसको मानेंगे इस भेद को भगवान की सामर्थ्य यह है कि उनके प्रत्येक इंद्रिय में प्रत्येक कार्य को करने की सामर्थ्य है लीला करने के लिए ये कृष्ण है ये राधिका है ये वृंदावन है ये सखी है ये कुंज है ये वैशी है सारे भेद मान रहे हैं लीला के लिए परंतु तत्वत सभी वस्तुएं भगवान अपि, भगवान शब्द के द्वारा सभी भगवत स्वरूप हैं, उनमें अभित कर दिया सर्व सप्पापाद स भगवान में कहीं भी पाण पाद का भेद नहीं है क्या हाथ केवल किसी चीज को ग्रहण करेगा और पैर किसी चीज को त्याग करेगा तो त्याग करने वाली जो इंद्रिय है आदर्शन कराने वाली जो इंद्रिय है वो है पैर किसी वस्तु को स्पर्श करने वाली जो इंद्रिय है उसका नाम हुआ हाथ पांत तो भगवान में यह सामर्थ्य नहीं है वो बिन पद चले सुने बिन्न काम इसलिए भगवान में स्वगत भेद भी नहीं है लोग ऐसा स्वजाति विजाति स्वगत भेद शून्य स्वयं सिद्ध जो पदार्थ है उसका नाम हुआ तत्व वो ब्रह्म ही तत्व होकर के विराजमान है ऐश्वर्य स्वरूप ऐश्वर्य कहीं नहीं यार सब भगवान के साथ में स्वरूप ऐश्वर्य में कोई भी वस्तु नहीं है उनके समान नहीं है इसलिए शंकराचार्य ने ब्रह्म शब्द की का अर्थ दिया अपने भाष्य में शारीरिक भाष्य में कि परिच्छेद सामान्य अत्यंत अभावत पदार्थ ब्रह्म ब्रह्म किसे कहेंगे वो जो किसी से ढका हुआ नहीं है परिच्छेद परिच्छेद माने सीमा वो सीमित नहीं है और सामान्य माने उस जैसा कोई जाति नहीं है वो जाति से भिन्न है उस जैसा कोई दूसरा नहीं तो ऐसा कोई जो पदार्थ हो उसका नाम ब्रह्म है परिच्छेद सामान्य अत्यंत अभाव इनका अत्यंत अभाव हो माने ब्रह्म के अलावा ये सब चीजें कहीं है ही ये ये ये गुण किसी दूसरे में कहीं है ही नहीं मैं परिच्छेद परिछयता उसमें कभी पूरी तरह से है ही नहीं सदा ही वो अपरिछन्न होकर के ब्रह्म विराजमान है और सामान्य माने सामान्य के से भी वो अलग होकर के विराजमान है तो ऐसे ब्रह्म कौन कोण हैच ब्रह्म परम विदु ऐसे ब्रह्म कौन है श्री कृष्ण इसलिए श्रुति कहती है बंत तत्व तत्व में ज्ञान मध्यम ब्रह्मेती परमात्मे भगवान ये शब्द वो जो परतत्व है स्वयं सिद्ध भेद शून्य पदार्थ है उसको ही जब वह अपनी शक्तियों को प्रकट नहीं करता है तो उसको कह देते हैं ब्रह्म जब वो अपनी शक्तियों को प्रकट करता है तो उसको कह देते हैं भगवान जब कुछ शक्तियों को प्रकट करता है तो उसको हम कह देते हैं परमात्मा ब्रह्म सारी शक्तियों को प्रकट करने वाला होकर के वह विराजमान है अन्य शक्तियों से युक्त होकर के विराजमान तो वदंती तत्व विधा तत्वों को जानने वाले लोग वदंती माने उस ब्रह्म का व्याख्यान करते हुए कहते हैं कि वह तत्व तो है तत्व तो कौन तत्व तो किस कहेंगे बोले यद ज्ञानम अद्वयम जो अद्वय ज्ञान हो अद्वय ज्ञान किसको कहेंगे मैंने स्वजाति विजाति भेद शून्य तटल स्वजाति विजाति स्वगत ये तीन प्रकार का जिसमें भेद नहीं है उसको हम अद्वय ज्ञान कहेंगे उसका नाम ये ब्रह्म की परिभाषा हो ब्रह्म परमात्मा भगवान ये उसको कहा जाएगा जहां उसकी शक्ति प्रकट नहीं हो रही है वहां पर उसको हम ब्रह्म कह रहे हैं जब शक्ति तो उसमें थी परंतु कुछ कुछ प्रकट होने लगे उसको हम कहेंगे परमात्मा जहां शक्ति पूरी तरह से प्रकट हो रही है उसको हम कह रहे हैं भगवान इसको एक दृष्टांत के द्वारा समझाया जा सकता है कि एक बार श्री युधिष्ठिर महाराज मैं नारद जी को कृष्ण की सभा में भेजा तो आकाश के मार्ग से नारद जी आ रहे हैं दूर से कुछ ऐसा लग रहा है कोई तारा चलता हुआ आ रहा है तो चय इत्यवधारितम पोरा तथा शरीर विभावित प्रभुल विभक्ता वैवई पुमानी क्रमात्म नारद बोधे सौ दूर से केवल चमक चमक दिख रही थी चाय त्विषम त्विष माने तेज उसका चय माने समूह मात्र दिख रहा था वही क्या हो गया जैसे ब्रह्म अब ये थोड़ी है जहां चमक दिख रही है वहां पर नारद जी के हाथ पैर नहीं थे भाई नारद जी तो नारद जी हैं पास में आ तब भी नारद जी हैं दूर हैं तब भी नारद जी हैं परंतु दूर, है, है, पर दूर होने पर दिख नहीं रहे जब नारद पास आ गए कुछ पास आए तो एक आकार दिखने लगा जटासी दिख रही है कोई हाथ में कुछ लिए हुए अरे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कोई वीणा सी ले रखे ये पीतांबर सा दिख रहा है माला कुछ माला सी दिख रही है कोई आकार है तो केवल आकार दिखा परंतु अभी पहचानने में नहीं आए जब सभा में आ गए सोई पहचान गए अरे ये तो मानद है तो जैसे नारद एक ही हैं, पर दूर से देखने पर जब वे अपनी शक्ति को प्रकट नहीं कर रहे हैं या उनकी शक्ति वे तो प्रकट कर रहे हैं हमको नहीं दिख रही है हमारी आंखें इतनी कमजोर हैं, तो उसको केवल ज्योति देखा जब और पास में आ गए तो एक आकार दिखने लगा वही हो गया परमात्मा जब पास में आ गए तो नारद दिखने लगे वही हो गया भगवान तो ब्रह्म थी परमात्मा थी भगवान ये शब्द दूर रहने पर ब्रह्म कुछ निकट आने पर परमात्मा बहुत निकट आने पर परमात्मा भगवान के रूप में दिखने लगते हैं ऐसे अद्वैय ज्ञान तत्व तो श्री कृष्ण भगवान है शास्त्र उनका ही निरूपण करते हैं श्री कृष्ण ही वास्तविक अद्वैय ज्ञान तत्व तो रूप में विराजमान है बुलंदावन बिहारी लाल की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय हाँ कर, कर, कर, कर, कल कल यहाँ कोई उत्सव है कल यहाँ पर कोई उत्सव है और आप सब लोगों के लिए अः आश्रम की तरफ से ये प्रार्थना की गई है कि सभी श्रोतागण यहाँ ही प्रसाद अवश्य अवश्य प्राप्त करने की कृपा करें पुषा प्रशा, सेवा यही करें जय कल सब लोगों की पुषा सेवा यही है जय श्राम